जय श्री राम श्री वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड पृष्ठ संख्या 370 से 383 तक श्री जटायु का रावण से युद्ध श्री सीता का रावण को धिक्कारना माता सीता जी का लंका में अशोक वाटिका में निवास आइए श्री राम कथा शुरू करें जटायु उस समय सो रहे थे उसीस अवस्था में उन्होंने श्री सीता की वह करुण पुकार सुनी सुनते ही तुरंत आंख खोलकर उन्होंने विदेह नंदनी श्री सीता तथा रावण को देखा पक्षियों में श्रेष्ठ श्रीमान जटायु का शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उनकी चोंच बड़ी ही तीखी थी वे पेड़ पर बैठे ही बैठे रावण को लक्ष्य करके यह शुभ वचन बोले दशमुख रावण मैं प्राचीन सनातन धर्म में स्थित सत्य प्रतिज्ञ और महाबलवान ग्रद्धराज हूं मेरा नाम जटायु है भैया इस समय मेरे सामने तुम्हें ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी संपूर्ण जगत के स्वामी इंद्र और वरुण के समान पराक्रमी तथा सब लोगों के हित में सलगन रहने वाले हैं ये उन्हीं जगदीश्वर श्री राम की यशस्नी धर्म पत्नी हैं इन सुंदर शरीर वाली देवी का नाम श्री सीता है जिन्हें तुम हर कर ले जाना चाहते हो अपने धर्म में स्थित रहने वाला कोई भी राजा भला पराई स्त्री का स्पर्श कैसे कर सकता है महाबली रावण राजाओं की स्त्रियों की तो सभी को विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए पराई स्त्री के स्पर्श से जो नीच गति प्राप्त होने वाली है उसे अपने आप से दूर हटा दो धीर बुद्धिमान वह कर्म ना करें जिसकी दूसरे लोग निंदा करें जैसे पराय पुरुषों के इस परस से अपनी इस्त्री की रक्षा की जाती है उसी प्रकार दूसरों की इस्त्रीयों की भी रक्षा करनी चाहिए। पुल्स्थिकुलनंदन जिनकी शास्त्रों में चर्चा नहीं है ऐसे धर्म अर्थ अथवा काम काम भी श्रेष्ठ पुरुष केवल राजा की देखा देखी आशरण करने लगते हैं अतः राजा को अनुचित या अशास्त्रीय कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए राजा धर्म और काम का प्रवर्तक तथा द्रव्यों की उत्तम निधि है अतः धर्म सदाचार अथवा पाप इनकी प्रवृत्ति का मूल कारण राजा ही है राक्षसराज जब तुम्हारा स्वभाव ऐसा पापपूर्ण है और तुम इतने चपल हो तब पापी को देवताओं के विमान की भांति तुम्हें यह ऐश्वर्य प्राप्त हो गया जिसके स्वभाव में काम की प्रधानता होती है उसके उस स्वभाव का परिमार्जन नहीं किया जा सकता क्योंकि दुष्ट के घर में दीर्घ के बाद भी पुण्य का आवास नहीं होता जब महावली धर्मात्मा श्री राम तुम्हारे राज्य अथवा नगर में कोई अपराध नहीं करते हैं तब तुम उनका अपराध कैसे कर रहे हो यदि पहले सुपड़खा का बदला लेने के लिए चढ़कर आए हुए अत्याचारी खर का अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने वध किया तो तुम ही ठीक-ठीक बताओ कि इसमें श्री राम का क्या अपराध है जिससे तुम उन जगदिशर की पत्नी को हर ले जाना चाहते हो रावण अब शीघ्र ही विदे कुमारी श्री सीता को छोड़ दो जिससे श्री रामचंद्र जी अपनी अग्नि के समान भयंकर दृष्टि से तुम्हें जलाकर भस्म ना कर डालें जैसे इंद्र का वज्र वृत्तासुर का विनाश कर डाला था उसी प्रकार श्री राम की रोषपूर्ण दृष्टि दग्ध कर डालेगी तुमने अपने कपड़े में विषद सर्प को बांध लिया है फिर भी इस बात को समझ नहीं पाते हो तुमने अपने गले में मौत की फांसी डाल ली है फिर भी यह तुम्हें सूझ नहीं रहा है सौम्य पुरुष को उतना ही बोझ उठाना चाहिए जो उसे शिथिल न कर दे और वही अन्न भोजन करना चाहिए जो पेट में जाकर पच जाए रोग न पैदा करे जो कार्य करने से ना तो धर्म होता है ना कीर्ति बढ़ती हो ना अक्षय यश ही प्राप्त होता हो उल्टे शरीर को खेद हो रहा हो उस कर्म का अनुष्ठान कौन करेगा रावण बाप दादों से प्राप्त इस बक्षियों के राज्य का विधिवत पालन करते हुए मुझे जन्म से लेकर अब तक की 60000 वर्ष बीत गए अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और तुम नवयुवक हो मेरे पास कोई युद्ध का साधन नहीं है किंतु तुम्हारे पास धनुष कवच बाण तथा रथ सब कुछ है फिर भी तुम श्री सीता को लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकोगे मेरे देखते देखते तुम विदेय नंदनी श्री सीता का बलपूर्वक अपहरण नहीं कर सकते ठीक उसी तरह जैसे कोई न्याय संगत हेतुओं से सत्य सिद्ध हुई वैदिक श्रुति को अपनी युक्तियों के बल पर पलट नहीं सकता रावण यदि सूरवीर हो तो युद्ध करो मेरे सामने दो घड़ी ठहर जाओ फिर जैसे पहले खर मारा गया था उसी प्रकार तुम भी मेरे द्वारा मारे जाकर सदा के लिए सो जाओगे जिन्होंने युद्ध में अनेक बार दैत्यों और दानवों का वध किया है वे चीर वस्त्रधारी भगवान श्री राम तुम्हारा भी शीघ्र ही युद्ध भूमि में विनाश करेंगे इस समय मैं क्या कर सकता हूं वे दोनों राजकुमार बहुत दूर चले गए हैं नीच यद मैं उन्हें बुलाने जाऊं तो तुम उन दोनों से भयभीत होकर शीघ्र ही भाग जाओगे आंखों से ओझल हो जाओगे इसमें संशय नहीं है कमल के समान नेत्र वाली ये सुबलक्षणा श्री सीता श्री रामचंद्र जी की प्यारी पटरानी है इन्हें मेरे जीते जी तुम नहीं ले जाने पाओगे मुझे अपने प्राण देकर भी महात्मा श्रीराम तथा राजा दशरथ का प्रिय कार्य अवश्य करना होगा दशमुख रावण ठहरो ठहरो केवल दो घड़ी रुक जाओ फिर देखो जैसे डंठल से फल गिरता है उसी प्रकार तुम्हें इस उत्तम रथ से नीचे गिराए देता हूं निशाचर अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध में उनका पूरा अतिथि सत्कार करूंगा तुम्हें भली भांति भेंट पूजा दूंगा जटायु के ऐसा कहने पर राक्षसराज रावण क्रोध से आंखें लाल किए अमर्ष में भरकर उन पक्षीराज की ओर दौड़ा उस समय उसके कानों में तमाए हुए सोने के कुंडल झलमिला रहे थे उस महासमर में उन दोनों का एक दूसरे पर भयंकर प्रहार होने लगा मानो आकाश में वायु से उड़ाए गए दो मेघखंड आपस में टकरा गए हैं उस समय ग्रद्ध और राक्षस में वह बड़ा अद्भुत युद्ध होने लगा मानो दो पंखधारी माल्यवान पर्वत एक दूसरे से भिड़ गए हों रावण ने महाबली ग्रद्ध राज्य जटायु पर नालिक नाराज तथा तीखे अग्र वाले विकर्णी नामक महाभयंकर अस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी पक्षीराज ग्रद्ध जाति जटायु ने युद्ध में रावण के उन बाण समूहों तथा अन्य अस्त्रों का आघात सह लिया साथ ही उन महाबली पक्षी शिरोमणि ने अपने तीखे नखों वाले पंखों से मार मार कर रावण के शरीर में बहुत से घाव कर दिए तब दशग्रीव ने क्रोध में भरकर अपने शत्रु को मार डालने की इच्छा से 10 बाण हाथ में लिए जो कालदंड के समान भयंकर थे महापराक्रमी रावण ने धनुष को पूर्णता खींचकर छोड़े गए उन सीधे जाने वाले तीखे पैने और भयंकर बाणों द्वारा जिनके मुख पर सल्ले कांटे लगे हुए थे ग्रद्धराज को छत विछत कर दिया जटायु ने देखा जनक नंदिनी श्री सीता राक्षस के रथ पर बैठी है और नेत्रों से आंसू बहा रही है उन्हें देखकर ग्रद्धराज अपने शरीर में लगते हुए उन बाणों की परवाह ना करके सहसा उस राक्षस पर टूट पड़े महातेजस्वी पक्षीराज जटायु ने मोती मणियों से विभूषित बाण सहित रावण के धनुष को अपने दोनों पैरों से मारकर तोड़ दिया फिर तो रावण क्रोध से भर गया और दूसरा धनुष हाथ में लेकर उसने सैकड़ों हजारों बाणों की झड़ी लगा दी उस समय उसी उद्दे स्थल में ग्रद्धराज के चारों ओर बाणों का जाल सा तन गया वे उस समय घोंसले में बैठे हुए पक्षी के समान प्रतीत होने लगे महातेजस्वी जटायु ने अपने दोनों पंखों से ही उन बाणों को उठा लिया और पंखों की मार से पुनः उनके धनुष के टुकड़े-टुकड़े कर डाले रावण का कवच अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था महातेजस्वी पक्षीराज ने उसे भी पंखों से मारकर छिन्न-भिन्न कर दिया तत्पश्चात उन महाबलवान वीर ने समरंगण में कि साच के से मुख वाले उन वेगशाली गधों को भी जिनकी छाती पर सोने के कवच बने हुए थे मार डाला